सामान्य का लक्षण कहा गया था नित्यम नित्यम एकम एकम अत्यंत अनुकंता ये भी नित्य है एक है, और घट अत्यंत अभाव ये भूतल में रहेगा मंदिरों में रहेगा यह नाना स्थान पर रह जाएगा नित्यम एकम अनेक अनुगतम कहने से अत्यंत में लक्षण जा रहा था किंतु वहां हम अनेक अनुगतम अनेक शब्द से अनेक अनुयोगी ले लिए घट अत्यंता भाव भूतलों में है मंदिरों में है अन्य स्थान पर है तो अनेक अनुयोगी में एक अत्यंता भाव अनुगत है इस प्रकार के लक्षण दिखा करके कहेंगे कि नहीं नहीं अनुगत समवायन कहना चाहिए तो यहाँ जो अत्यंताभाव नाना में अनुगत हो जाता है अत्यंत भाव स्वरूप समस्या रहता है हम अनुगतत्व तो को समवाय सम्बन्ध न कहना चाहिए लक्षण है ये सामान्य में जाएगा नित्यम एकम अनेक अनुगतम अनेक अनुगतम अर्थात समवाय संबंध न अनेकेश अनुगतम इस प्रकार कहना पड़ेगा तो, यहाँ किन्तु दीपिका में अंतिम पंक्ति में दिया गया था घटादि अत्यंताभाव घटादि अनुगत एक घटादि अत्यंता भाव अगर वहाँ भूतलादि अनुगत कहना था घटादि अत्यंता भाव भूतलादि अनुगत भूतल मंदिर और पर्वत नदी ऐसे बहुत में अनुगत है होने पर भी असमवेत घट अत्यंत भाव नित्य है एक है और अनेक भूतल आदि में अनुगत है तो होने पर भी असमवेत समय समय से नहीं है इस प्रकार की पंक्ति होने से ठीक घट जाता किंतु वहाँ दे दिया घटादि अत्यंताभाव घटादि अनुगत तो प्रतियोगी को दे दिया अगर अनुयोगी को देता हमारा मतलब लक्षण समन्वय सरल हो जाता प्रतियोगी दे दिया किंतु यहाँ जो घटादि अत्यंताभाव घटादि अनुगत तो ये घटादि को भूतल जैसा मानना है अनुयोगी ही मानना है प्रतियोगित्व ने नहीं लेना है अर्थात यहाँ नहीं तो घटादी के स्थान पर भूतलादि ये वास्तविक अर्थ है घटादी अत्यंत अभाव भूतलादि अनुगत अभी तो इस प्रकार की पंक्ति लगा लेटादि हाँ? अत्यंत अभाव पटादी अनुगत नहीं तो पटा घव को प कर दे सकते हैं। कभी तो होगा हमको अनुयोगी दिखाना है प्रतियोगी नहीं तो घट में घटका मतलब अत्यंत अभाव घट में भी घटका अत्यंत भाव रहेगा क्योंकि घट घट में नहीं रहेगा ना घट घट में मतलब घट में घटका अत्यंत अभाव रहेगा तद घट में तद घटका अत्यंत अभाव रहेगा नहीं रहेगा रहेगा नहीं तादात में समस्या रहेगा किंतु वो तो अन्य अभाव के लिए हो गया अभी हम कहेगी घट में घट संयोग अथवा समवाय समस्या रहेगा नहीं रहेगा तो अत्यंत अभाव मिल जाएगा तो इसलिए घटक को वहाँ अनुयोगी ने लेना है किंतु घटक हो घट अत्यंता भाव का अनुयोगी ने लेना ये थोड़ा इससे अच्छा है कि भूतल आदि कह देना सरल होता घटा आदि अत्यंत भाव हो भूतल आदि अनुगत हो भूतोल शब्द कह देते तो हमारा विचार स्पष्ट हो जाता नहीं दिया घटा दे दिया किंतु घटक को अनुयोगी ही मानना पड़ेगा यहाँ प्रतियोगी नहीं हम लोग प्रतियोगी लेकर के घटा रहे थे अभी जहा पार चलता है वहाँ देखेंगे अच्छा कि ये शक्ति जो है वो भिन्न पदार्थ है और साथ में अंतर्भाव नहीं होगा अष्टम पदार्थ है ऐसा कहने से नया एक कह दिया कि शक्ति अलग पदार्थ नहीं होगा क्योंकि जहाँ दृष्टांत तो दिखाए कि बन्ही है मणि लाने से बन्ही और दाह नहीं बना मणि का हो जाने से बनी दाहक बन गया इसलिए मीमांसा कहता था कि उसमें एक शक्ति उत्पन्न होता है शक्ति नाश होता है नया कहता है कि मणि प्रतिबंधक है और मणि का अभाव प्रतिबंधक अभाव कारण इतना से हो जाएगा तो यह अनोक शक्ति मानने का आवश्यक नहीं है इसमें एक प्रतिबंधक शब्द आया एक नंबर टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी देखिए बामा पार्श्व में बनी ही अनुकुल अनुकूल शक्तिमान मीमांस को कहता है बन ही दाहो अनुकूल शक्तिमान दाह जनक दाह का जनक होने से उसमें दाहो अनुकुल शक्ति है ऐसे मीमांस लोग कहते हैं तथा दाहम प्रति प्रमते निष्ठा शक्ति कारण का। मनी प्रतिबंधक का। मणि प्रतिबंधक एतन मते अर्थात मीमांस मत में प्रतिबंधक क्या है कार्य अनुकूल धर्म का विघटक कार्य अनुकूल धर्म क्या हुआ यहाँ कार्य हो गया दाह दाह अनुकूल बनी का धर्म क्या है शक्ति तो यही दाह अनुकूल दाह हो गया कार्य कार्य अनुकूल धर्म हो गया शक्ति शक्ति का विघटक यही हुआ प्रतिबंधक मणि हुआ प्रतिबंधक प्रतिबंधक मणि शक्ति का विघटन कर देता है ऐसे मीमांस लोग कहेंगे प्रतिबंध का अर्थ हो गया कार्यानुकूल धर्म विघटक तो मीमांस के मत में और न्याय मते तो दाहम प्रति अच्छा अभी न्याय मत में दाह जब मणि होगा तब दाह होगा जब मणि होगा दाह नहीं होगा तो मणि अभाव होने से दाह होगा मणि अभाव दाह होगा कहेंगे तो उसको कहेंगे कि मणि नया कहेगा ना न मणि अभाव होने से दाह होगा खाली इतना नहीं है अन्य समय मणि होने पर भी दाह हो सकता है मणि होने मणि अर्थात चंद्रकांत मणि कहेंगे चंद्रकांत मणि होने पर भी दाह हो सकता है चंद्रकांत मणि का जो कार्य है प्रतिबंध करना उसको भी कोई अगर प्रतिबंध कर देगा चंद्रकांत मणि का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को कोई प्रतिबंध कर देगा उसको कहते हैं सूर्यकांत मणि सूर्यकांत मणि को कहते हैं उत्तेजक तो जिस समय में मणि है मणि के साथ अगर उत्तेजक रहेगा तो दाह होगा नहीं होगा तो भी दाह हो जाएगा तो इसलिए केवल मणि अभाव इतने दाह का कारण नहीं है तो फिर क्या कहते हैं उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि इसका अभाव मणि रहने से दाह नहीं होगा कहते मणि रहने से दाह नहीं होगा ऐसा बात नहीं है मणि रहने पर भी दाह होगा कब हो जाएगा अगर उत्तेजक रख लेंगे तो तो फिर मणि रहेगा और दाह नहीं होगा ये कब घटेगा फिर उत्तेजक अगर नहीं, नहीं रहेगा ना तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अगर रहेगा तो क्या रहेगा मणि अगर रहेगा तब होगा सोच करके कहिए उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि विद्यमान है उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये विद्यमान है मणि का अर्थ है चंद्रकांत मणि उत्तेजक अर्थ है सूर्यकांत मणि इसलिए मणि शब्द व्यवहार मतलब मणि शब्द से चंद्रकांत मणि उत्तेजक अभाव है और मणि है दाह नहीं होगा नहीं। ये एक विशिष्ट हुआ उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि इसका अगर अभाव हो जाएगा तब दाह होगा होगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि इसका अभाव ये अभी कारण होगा तो कारण जो हुआ ये कि विशिष्ट अभाव हुआ विशिष्ट अभाव तीन प्रकार से प्राप्त हो सकता है विशिष्ट अभाव कैसे होगा विशेषण विशेषण का अभाव हो जाएगा तो विशिष्ट का अभाव होगा तो जब विशेषण का अभाव कहेंगे तो विशेष्य रहेगा ये प्रथम प्रकार हो गया द्वितीय प्रकार क्या होगा विशेष विशेष्य भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव तो विशेषण तो नहीं रहेगा। विशेषण रहेगा विशेष्य नहीं रहेगा तो विशेष्य भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव ये द्वितीय हो गया और तृतीय क्या होगा उभय भाव प्रयुक्त विशेषण में न रहे विशेष्य भी न रहे तो विशिष्ट रहेगा नहीं रहेगा तो उभय भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव अभी देखिए हमारा यहाँ विशिष्ट हमारा विशिष्ट अभाव कारण है विशिष्ट अभाव क्या है ये विशिष्ट अभाव क्या है एक विशिष्ट का अभाव होने से दाह होगा प्रतिबंधक अभाव प्रतिबंधक कौन है उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभी है होगा? उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि दाह होगा तो ये प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक का अभाव कारण होगा तो कारण कौन होगा फिर पूरा बोलिए उत्तेजक विशिष्ट मणिभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव बोलिए था उजक विशिष्ट उठ में, में? उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये हो गया कारण तो ये विशिष्ट अभाव है तो ये जो विशिष्ट अभाव ये तीन प्रकार से मिल सकता है तो विशिष्ट अभाव क्या है उत्तेजक उत्तेजक अभाव और विशिष्ट मणि अभाव अभाव अभाव। विशिष्ट प्रतिबंधक क्या है अभाव विशिष्ट ये हो गया प्रतिबंधक। प्रति और प्रतिबंधक का अभाव क्या होगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव प्रतिबंधकों का अभाव होगा तो यही कारण होगा अब ये जो विशिष्ट अभाव हुआ ये तीन प्रकार से मिल सकता है अभी कहेंगे कि विशिष्ट का अभाव विशेषण का अभाव होने से हो सकता है विशिष्ट के आगे अभाव है वो अभाव को आप अंदर करके विशेषण के साथ जोड़ देंगे अर्थात विशेषण का अभाव और विशेष्य का विशेष्य का अभाव रहेगा क्योंकि अभाव तो अभी और बाहर में नहीं ब्रैकेट बाहर नहीं है अभी आप अंदर कर दिए तभी हमारा यहाँ विशेषण क्या है उत्तेजक का अभाव उसका अभाव कर देंगे अर्थात उत्तेजक और रहेगा रहेगा रहेगा नहीं तो विशेष उत्तेजक तो तो तो तो तो भी है और मणि भी, भी है तब कारण तय हो गया होने से दाह होगा उत्तेजक भी है मणि भी है तब दाह होगा तो उत्तेजक मणि दोनों होने से ये तीन प्रकार के अभाव से किस प्रयुक्त अभाव हुआ है? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव ये हुआ अभी हम देखेंगे कि विशेष्य अभाव प्रयुक्त विशिष्ट विशेष्य कौन है मणि उसका अभाव कहेंगे मणि का अभाव हो गया और विशेषण को क्या करना पड़ेगा अभी रहना पड़ेगा विशेषण क्या है उत्तेजक अभाव तो उत्तेजक का अभाव हुआ और मणि का मणि का भी अभाव, हुआ। तो अभाव हो क्यूँकी विशेष अभाव कहते ना तो उत्तेजक का भी अभाव हो गया मणि का भी अभाव हो गया अभी दाह होगा उत्तेजक भी नहीं रहा मणि भी नहीं रहा तो अब दाह होगा तो हमारा कारण आ गया कारण अर्थात विशिष्टा भाव विशिष्टा भाव अभी किम प्रयुक्त है विशेष का अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव हो आगे कहेंगे उभया भाव प्रयुक्त तो विशिष्ट भाव अर्थात विशेषण भी न है, विशेष भी न है, तो विशेषण न रहे तो इसका क्या अर्थ होगा विशेषण का अभाव होगा तो विशेषण क्या है अभी तो उसका अभाव हो जाने से अर्थात तो उत्तेजक रहेगा तो हम उभय अभाव कहते हैं उत्तेजक उत्तेजक अभाव हो गया अर्थात तो उत्तेजक विद्यमान रहा। और मणि का भी अभाव कहेंगे तो उत्तेजक है मणि नहीं है तो दाह होगा होगा तो यह भी कारण होगा तो अर्थात तो ये तीन प्रकार से ये विशिष्ट अभाव प्राप्त हो सकता है आ, ये सब दे दिया देखिए अंतिम पंक्ति टिप्पणी में न्याय मत दाहम प्रति उत्तेजक भाव विशिष्ट मणि यहाँ तक तो हो गया विशिष्ट ये विशिष्ट का अभाव कारण विशिष्ट अभाव ये कारण होगा और उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणिश तो प्रतिबंधक उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि प्रतिबंधक हो गया और उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि का अभाव हो जाएगा प्रतिबंध का अभाव हो गया तभी प्रतिबंधक अभाव ये कारण है कारण है तो कारणीभूत अभाव कौन हुआ तो नहीं इतना नहीं अभी प्रतिबंधक का अभाव कारण है हाँ. तो कारण हो गया प्रतिबंधक अभाव तो ये कारणीभूत अभाव कौन सा अभाव कारण बन रहा है प्रतिबंध अभाव तो कारणीभूत अभाव कहने से कौन सा अभाव बोलेगा प्रतिबंधक तो अभी कारणीभूत अभाव कहने से प्रतिबंधक अभाव में पहुंच गए अभी हमको प्रतिबंधक अभाव से प्रतिबंधकों तक पहुँचना है अरे क्या जोड़ेंगे आगे ना। अभी हम कहते हैं कि कारणीभूत अभाव इसका अर्थ हो गया प्रतिबंधक अभाव हो गया अभी प्रतिबंधक अभाव से हमको प्रतिबंधक पहुंचने के लिए प्रतिबंधक अभाव के आगे क्या एक शब्द जोड़ेंगे जब कि हम प्रतिबंधक तक पहुंच जाएंगे प्रतिबंधक अभाव।।, अभाव।, अभाव अच्छा हाँ प्रतिबंधक अभाव का अभाव होने से भी पहुंच जाएंगे ये जब अभाव कहेंगे बुद्धि में पहले क्या आएगा प्रतिबंधक अभाव का प्रतियोगी कौन है प्रतिबंधक वंद। हो जाएगा तो प्रतिबंधक अभाव से हमको प्रतिबंधको तक पहुंचना है तो क्या पद जोड़ेंगे अभाव हम प्रश्न पूछते हैं की प्रतिबंधक अभाव से हमको प्रतिबंधको तक पहुंचना है प्रतिबंधक अभाव के आगे क्या पद जोड़ देंगे प्रतियोगी जोड़ देंगे प्रतिबंध का भाव प्रतियोगी कौन होगा प्रति, प्रतिबंध तो प्रतिबंध का भाव प्रतियोगी इतना होने से हमको प्रतियोगी प्रति का लक्षण प्रतिबंधकों का लक्षण आ जाएगा तो कहते हैं प्रतिबंधक क्या है कारणीभूत अभाव कारणीभूत अभाव ये जो प्रतिबंधक अभाव ये कारण है तो कारणीभूत अभाव कौन हुआ प्रतिबंधक अभाव तो कारणीभूताभाव वहाँ से हम प्रतिबंधकों के लिए पहुँचेंगे और क्या शब्द जोड़ेंगे प्रतियोगी तो कारणी भूताभाव प्रतियोगी कौन होगा प्रतिबंधक अभी प्रति बंधग। प्रति प्रतिबंधको में क्या धर्म आएगा भाव क्या आएगा कारणीभूताभाव प्रतियोगी तो बोले ये क्या चीज हो प्रतिबंधकों का लक्षण ये प्रतिबंधको में आया कारणीभूताभाव प्रतियोगी कौन हुआ प्रतिबंध क कारणीभूताभाव प्रतियोगी हो गया प्रतिबंधक उसमें धर्म आ जाएगा कारणीभूताभाव प्रतियोगी तव ये प्रतिबंधक का लक्षण है उसी को दिया है आगे एतन मतेतन मत दक्षिण पार्श्व में टिप्पणी में नीचे एतन मत न्याय मते प्रतिबंधकत्व प्रतिबंधकत्व अर्थात प्रतिबंधक से लक्षणम कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व रूपम ये हो गया प्रतिबंधकों का लक्षण कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व ये प्रतिबंधक का लक्षण और मीमांसक का मत में कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व क्योंकि मीमांस को कारणीभूत अभाव इस प्रकार स्वीकार नहीं करेंगे अभाव को भी कारण नहीं होगा रोकेंगे इसलिए नया का जो लक्षण कारणीभूत जो अभाव जो अभाव कारण हो रहा है उसका प्रतियोगी जो होगा वो प्रतिबंधक है तो मीमांस के अभाव को भी कारण नहीं होगा तो इसलिए उनका लक्षण है कार्य अनुकूल धर्म का विघटक सामान्य कारण प्रतिबंधक का अभाव नहीं। अभाव को मीमांसों के लोग मानेगे नहीं ना वो कहेंगे वो तो भूतल रूप है मतलब अधिकरण रूप ही है इसलिए वो कोई भिन्न पदार्थ से नहीं होगा भावांतर ही अभाव ऐसे भट्ट जी कहते हैं ना अभाव क्या है कितने भावान्तर अर्थात तो अन्य है कि भाव पदार्थ को आप अभाव कह देते हैं भूतलों को आप घटाभाव कह देते हैं ये भावांतर ही है अच्छा तो इसलिए एक लोग कहते हैं तथा तत्र शक्ति कल्पना अनुचितम प्रतिबंधक इतने मात्र से अगर हम बुद्धि में लाएंगे तब तो हमारा ये उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा बनी है प्रतिबंधक नहीं है तो होगा प्रतिबंधक आ गया तो दाहो नहीं होगा तो इसलिए एक बंधी में एक शक्ति क्यों कल्पना करेंगे जो शक्ति मणि के चलते नाश हो रहा है मणि हटा लेने से वो शक्ति उत्पन्न हो रहा है इतना कल्पना ये बेर्थक है ऐसे में एक लोग कहता हूँ नाश होता है कारणीभूत यो अभाव कारणीभूत में च्यू हुआ है पहले कारण नहीं था कारण बन रहा है तो कारण जो कारण होता है कार्य के लिए कार्य से कारण कारण मतलब कार्य से कारण कारण हो गया कार्य हो गया दाह दाह के प्रति कारण कारण को नहीं है प्रतिबंधक का अभाव मणिका कोई भी कारण लीजिए घटक के प्रति घटक के प्रति कारण होगा प्रतिबंधक का अभाव कोई भी कार्य होगा उसके प्रति नया एक लोग प्रतिबंधक का अभाव एक कारण होगा यनेचा तो कालो कालो दृष्टि दिगे बच प्राक प्रतिबंध का अभाव साधारण कारण है कार्य मात्र के प्रति प्रतिबंधक अभाव कारण है प्रतिबंधकों का लक्षण ठीक है आगे विचार प्रतियोगिता अवच्छिन्न हुआ प्रतियोगिता जगत ना जगत में रहने वाला प्रतियोगिता अभी जगत जो हो गया वो कूटा भिन्न हुआ तो उसमें जो प्रतियोगिता रहेगा उसका अवच्छेद होगा ये भेद कूटा जगत का अवच्छेद नहीं है जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्य का अवच्छेद नहीं है लक्ष्यता का अवच्छेद ये जो जगत हो गया वो भेद का प्रतियोगी हो रहा है तो प्रतियोगी का अवच्छेद नहीं है प्रतियोगी निष्ठा या प्रतियोगिता सब तस्या अव कहेंगे जगत सब सत्य पदार्थ भिन्न जगत का सब प्रतियोगी हो जाएगा जगत वो जगत में रहेगा प्रतियोगिता जी ये प्रतियोगिता का, का रहे अवच्छेद प्रतियोगिता जगत का नहीं तो क्योंकि ये जो जगत हो गया वो सप्त भिन्न हुआ सप्तक को हम कूट शब्द से ले लेंगे तो ये कुट भिन्न हुआ उसमें रहेगा कुट भेद तो कूट भिन्न में अभी कूट भिन्न में प्रतियोगिता रहता है कूट भिन्न अर्थात जगत जी कूट भिन्न में प्रतियोगिता रहता है और कूट भिन्न में कूट भेद रहेगा रहेगा तो दोनों एक ही स्थान पर रहने से ये उसका अवच्छेदक बनेगा जैसे अभी हम घट को लक्ष्य बना रहे हैं लक्ष्यता किस में रहेगा घट में और ये घटक का धर्म क्या है वो कहाँ रहेगा घट में लक्ष्यता भी घट में घटत्व तो भी घट में होने से घटत्व लक्ष्यता का अवच्छेद होगा घटत्व घट का अवच्छेद है किन्तु हमारा विचार अभी वो नहीं है अभी हम घटत्व को लक्ष्यता का अवचेद को कह रहे हैं इसी प्रकार की ये जो कूट भिन्न हुआ कूट भिन्न में हमारा अभी प्रतियोगिता भी रहा कूट भिन्न भेद का प्रतियोगिता कूट भिन्न में आएगा और ये कुट भिन्न में कूटभेद भी है तो कूटभेद प्रतियोगिता का अवच्छेद कूट भिन्न में दोनों रहेंगे प्रतियोगिता भी रहेगा और भेद भी रहेगा तो कूट भेद को भैदो कर लेते हैं तो को है तो -कूटा। -कूटा। तो अब तो हो जाएगा भेद भेद भेद अवच्छिन्न कौन हुआ प्रतियो. प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता है भेद भैद का भेद का वो भेद कहाँ रहता है जिस प्रतियोगिता का अवच्छेद का हम कहते हैं कि ये भेद कूट ये ये प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता है एक भेद का वो भेद कहाँ है सात पदार्थ मत सप्त मतलब कुट सप्त नहीं कहे कुट कूट कूट भिन्न और अभी ये कुट भिन्न का भेद आ जाएगा वही कुट भिन्न यही जो भिन्न में भेद आता है इसी का प्रतियोगिता का हम विचार कर रहे वो प्रतियोगिता कहाँ रहता है कुट भिन्न में कूट कूट भिन्न और फिर इसका भिन्न का भेद तीन ही चीज लेंगे एक कूट एक, एक भिन्न और एक भिन्न का भेद तभी भेद कहाँ रहता है जिस भेद का हम विचार करते हैं कूट में ये कूट में जो भेद रहा ये का प्रतियोगिता कहाँ रहेगा ये। ये। में रहे कूट भिन्न में रहेगा तो कूट भिन्न में प्रतियोगिता रहा और कूट भिन्न में कूट भेद भी रहा इसलिए कूट भेद ही अवच्छेद हो जाएगा किसका अवच्छेद हुआ प्रतियोगिता का किसका प्रतियोगिता है वो भिन्न भेदक माना है प्रतियोगी उसका अवच्छेदक नहीं है प्रतियोगिता का है क्योंकि अगर आप प्रतियोगी कहेंगे प्रतियोगी कहने से आपको कूट भिन्न ले लेंगे तो कूट भिन्न का अवच्छेदक माना जाएगा जैसे हम कहेंगे कि अभी घटक का अवच्छेद कहे घटत्व किंतु कहेगा ना घटका अवच्छेद को घटत्व तो नहीं है घट में जो लक्ष्यता है वो लक्ष्यता का अवच्छेद तो है क्यों इस प्रकार कहते हैं कि घट घट तो का अवच्छेद नहीं है कहेंगे अभी हमारा दृष्टि है कि हम अभी घटक को लक्ष्य बनाए हुए हैं अगर लक्ष्यता अवच्छेद कहेंगे तो हमको स्पष्ट होगा कि अभी घटो लक्ष्य बना हुआ है और घटका अवच्छेद कह देंगे तो घटो ये लक्ष्य है पक्ष है है आदय है क्या है वो पता नहीं चलेगा इसलिए लक्ष्यता अपक्षता अधिकरणता आधेवता इसका अवच्छेद बन गया आप अभी उस पदार्थ को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं तो इसलिए अवच्छेद को अवच्छिन्न नब्बे न्याय इसके लिए व्यवहार करते हैं किस दृष्टि है आपका इस प्रकार के अर्थात विचार को और सूक्ष्म बनाने के लिए तो पदार्थ और जगत सप्त पदार्थ का सप्त पदार्थ से भिन्न है सप्तार्थ तो भेद ही कि, किसका जगत का ना ये भेद कैसे होगा ये तो अभी ये भेद का जगत में रहेगा तो ये कैसे होगा ये भेद नहीं अभी देखिए हम एक प्रतियोगिता का अवच्छेद को हम एक भेद को कहते हैं किंतु वो ये भेद नहीं है ये हो गया सप्त सब, सप्तम और ये हो गया जगत और इसका भेद सप्तम में आया ये जो भेद आया इसका प्रतियोगिता अभी जगत में आया तो जगत में प्रतियोगिता रहा इस प्रतियोगिता का हम अवच्छेद को खोज रहे हैं इस प्रतियोगिता का अवच्छेद कह यहां रहने वाला भेद नहीं बन पाएगा घट में रहने वाला लक्ष्यता का अवच्छेद पटत्व बन तो जाएगा नहीं बनेगा इसमें रहने वाला चीज को खोजना पड़ेगा तो इसमें ये हो गया अभी सप्तभिन्न तो इसमें एक भेद रहता है क्या और कौन रहता है सप्त ये सप्त ही अवच्छेद बनेगा ये भेद नहीं ये भेद अन्यत्र रहता है इसमें रहने वाला जो सप्तभेद क्योंकि ये सप्त भिन्न है इसमें रहता है सप्त वो भेद अवच्छेद बनता है इसमें रहने वाला भेद नहीं इस भेद का प्रतियोगिता उसका अवच्छेद इसमें रहने वाला भेद इसलिए हम कहते हैं कि सप्त भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता क्योंकि इसमें सप्त भेद रहता है सप्त भेद से अवच्छिन्न प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका है सप्त भिन्न भेद का सप्त भिन्न भेद का, जो भेद सप्त में रहता है सप्त आएगा तो ये अन्यतम लक्षण लक्ष्मण प्रतियोगिता का अवच्छेद नहीं है वो सप्तम भिन्न में रहने वाला भेद है अवच्छेद अच्छा। आगे द्रव्य कितना है no, no, no. वो बाकी स्मरण है तत्र जो दीर्घपति मन तो के मनस आगे जस जैसे श्री हो गया श्री सर्वनाम स्थान हो गया होने से आगे नून अपंसक से जलोचन नून हो गया तो अभी हो गया मनांश दीर्घ कैसे हो जाएगा सर्वनाम स्थानीय नानत से पदस्य ये नान तो कहाँ बो है तो अंतिम में सौ है ना तो दीर्घ करने के लिए लघु में तीन ही सूत्र दिया है एक हो गया सर्वनामस्था नीचा तो कैसे वो ये दीर्घ नहीं वो तो ठीक है त्रिजन तो अगर है तो तो ये नहीं है नव्य हो गया यहाँ नवैव ऐसा कह दिया एवकार कह दिया एवकार का तीन अर्थ होते हैं अन्य व्यवच्छेद सब में व्यवच्छेद लगेगा अन्य योग व्यवच्छेद अयोग व्यवच्छेद अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद उदाहरण वाक्य लेंगे धनुर्धर पार्थ एवती धनुर्धर पार्थ होती ये उदाहरण वाक्य लेंगे तो अभी धनुर्धर पार्थ होती विशेषण कौन है और विशेष्य? पार्थ और क्रिया एवकार तीनों के साथ लग करके अन्य अन्य नाम हो जाएगा अगर हम यहाँ विशेष को हटा देंगे कहेंगे धनुर्धर करुणो भवति, इस प्रकार की कोई कहेगा तभी क्या किया वो अन्य का योग करवा दिया तो पार्थ के स्थान पर धनुर्धर का जो सूची था उसमें अभी अन्य का योग करवा दिया धनुर्धर करणो भवति। अन्य का योग हो गया तभी कहते अन्य योग का ये व्यवच्छेद करेगा एवकार किसके साथ देंगे विशेष के साथ पार्थ एव धनुर्धर पार्थ एव अन्य का योग आप नहीं करवा पाएंगे अन्य का व्यवच्छेद कर दिया इसको कहेंगे अन्य योग व्यवच्छेद विशेष्य के साथ अगर एवकार आएगा तो अन्य विशेष को आने देगा अभी हम विशेषण के साथ एवकार लगाएंगे अगर एवकार विशेषण के साथ नहीं लगाए हमारा वाक्य है, है धनुधर पार्थो भवती अभी हम धनुर्धरो को हटा देंगे गदाधरो लगा देंगे तो कहेंगे कि गदाधर पार्थो भवती इस प्रकार की हो गया तो अभी धनु का योग पार्थो के साथ पार्थ विद्यमान है किंतु तो धनु का योग अभी पार्थो के साथ रहा क्या अयोग कर दिया तो अभी आप जब धनुरो को हटा देते हैं ये धनुर्धरत्व तो का अयोग हो जाता था अभी हम धनुर्धर के साथ एवो दे देंगे आप अयोग कर पाएंगे और नहीं तो ये अयोग का व्यवच्छेद होगा धनुर्धर एव इस प्रकार के होगा धनुर्धर एव पार्थो भगवती किंतु ये वास्तविक दृष्टांत नहीं है क्योंकि पार्थो ग है शक्ति भी है, है। इसलिए ये दृष्टान्त नहीं है इसलिए इसके लिए दृष्टांत देंगे शंख पांडुर एव शंख विशेष है पांडुर विशेषण है वो देते हैं किंतु यहाँ एक ही वाक्य में तीनों को समझाने के लिए हम ये बात बोल रहे हैं ये वास्तव दृष्टांत नहीं है जब विशेषण के साथ आप एवकार देंगे विशेषणों को अयोग कर देता था विशेष्य से विशेष्य तो है विशेषणों को अयोग कर देता था एवकार देने से तो ये अयोग का व्यवच्छेद कर दिया अयोग होने नहीं देगा एवं और बाकी रहा क्रिया तो धनुर्धर पार्थो भगवती को हटा दिया भगवती को हटा दिया था, था तो नगवती को जोड़ दिया तो धनुर्धर पार्थो न भवती अर्थात यहाँ क्या यहाँ अत्यंत तो अयोग कर दिया धनुर्धर को हटा दिया पार्थो को भी हटा दिया भगवती के साथ ये सब को हटा दिया अत्यंत अयोग कर दिया पहले खाली विशेषणों को हटा करके अयोग किया था क्योंकि विशेषता रहा था अभी नव भगवती को करके सबको हटा देता है तो क्रिया को हटा दिया मतलब क्रिया के साथ विशेष विशेषण विशे किसी का संबंध नहीं रहा जिसको कहा जाएगा अत्यंत अयोग कर दिया तो अभी हम भगवती के साथ अगर एव दे देंगे तो अत्यंत अयोग नहीं कर पाएगा अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद होगा तो नीलम कमलम भगवती एव उसके लिए देते हैं ये पार्थो धनुरो पार्थो भगवती एव ये भी चलेगा यहाँ अत्यंत अयोग क्रिया के साथ एवोकार देने से अत्यंत अयोगों का व्यवच्छेद क्योंकि क्रिया का आप, आप हटा देते हैं अत्यंत अयोग हो गया क्योंकि वाक्यों में मुख्य है क्रिया उसको हटा देंगे तो अत्यंत अयोग उसका व्यवच्छेद करते हैं एवकार ये तीन देकर तीन प्रकार के यहाँ नवैव कह करके अर्थात ये पृथ्वी है जो आयोक है नवैव द्रव्याणी भवंती द्रव्याणी ये नवैव भवंती ये हो गया विशेष्य नवैव इन में धर्म रहेगा द्रव्यत्व तो द्रव्यत्म हो जाएगा अर्थात तो विशेषण ये विशेष्य के साथ है। ये के साथ विशेष्य क्योंकि नवो एवक है ना इनमें तो ये सब विशेष्य हो गए और विशेषण क्या है द्रव्यत्व क्योंकि ये द्रव्य है इसमें द्रव्य तो रहेगा अर्थात द्रव्य तोन पृथिव्यादि नव एव एवं इस प्रकार की वाक्य खुलिव्यादी नव एव भवंती। हो गए एवं द्रव्य तो तब हम कहीं द्रव्य ना हम विशेष के साथ दे रहे अब नव से अधिक नहीं ला पाएंगे विशेष के साथ दे रहे हैं। अन्य योग अन्य का योग नहीं कर पाएंगे आगे न्याय में द्रव्यणी विभजते विभ जते का क्या लक्षण था? थार्म तो यावत धर्म द्यावद धर्म, द्यावद धर्मा। द्यावद धर्मा आगे यावत धर्म प्रकार को ज्ञान धर्म प्रकार के ज्ञान चाहिए तद तो अनुकूल व्यापार नु अंधकार से दशम द्रव्य से सत्वात कथम नवे वो को कहता है अंधकार दशम द्रव्य है तभी तो उसको दो चीज प्रमाण करना पड़ेगा एक अंधकार के द्रव्य है और वो दशम है नव में नहीं आएगा ये दो बात कहना पड़ेगा तो मीमांसा उसके लिए पहले कहता है तथा तो ही नीलस तमस चलती नील नीलस तमस तमस चलती प्रतीतेर नील रूप आश्रय क्रिया आश्रयत्व द्रव्यम प्रसिद्धम नील नीलम तमश चलती नीलम बिंदी है नहीं ये तो बनाना पड़ेगा नीलम तमश चलती मीमांसा का कहता है देखिए ये जो तम है वो नील है और जो तम है वो चलती है नील ये नील रूप ये कहाँ रहता है यहाँ कहाँ कहा जाता है तो, तो, तमस में अरे जो चलती चलन क्रिया कहाँ दिखाता है तुम, तुम। तो जो क्रिया का आश्रय होगा जो गुणों का आश्रय होगा वो कौन होगा द्रव्य होना पड़ेगा इसलिए मैं को कहता है ये प्रतितेर नील रूप आश्रय तुन क्रिया आश्रय तुन से द्रव्य तुम सिद्ध इसलिए तम द्रव्य होना पड़ेगा क्योंकि क्रिया का आश्रय गुणों का आश्रय द्रव्य होगा क्योंकि द्रव्य ही कारण होता है अच्छा अभी नया कहेगा ठीक है उसको एक द्रव्य मान लेंगे क्योंकि नौ में क्यों नहीं आएगा उसके लिए भी मीमांसा कहता है न क्लिप्त द्रव्य शु अंतर्भाव कु दशम द्रव्यम इति इति नचवाच्यम नया कहता है कि क्लिप्त क्लिप्त सिद्ध सिद्ध जो द्रव्य है उसमें अंतर्भाव हो जाएगा तो कुत्व दशम दशम क्यूँ मानेगे कु दशम द्रव्यम ये क्यों मानेंगे द्वितीय प्रश्न तभी तो भी उसको उत्तर देता है पहला एक अनुमान देता है तमस्व रूपत्वात आकाशादि पंचकस्य निरूपत्त नेश अंतर्भाव अर्थात तमो आकाशादि आकाशादि पंचकस्व बायोश्च निरूपत्वात तो ये सब निरूप हो गए तो अनुमान वाक्य कहेंगे तमो आकाश आदि क्यों रूप वत्वात। रूप हेतु है, है तमो पक्ष हो गया आकाश आदि पंचको ये मीमांसा कामो ये पांच से भिन्न हो गया आकाश आदि पंचक आकाश आदि पंचक कौन कौन हो जाएगा आकाश काल दिग आत्मा मन पांच हो गए आकाश आदि पंचक आकाश आदि पंचक वायु भी चलता तो ये से भिन्न है तम क्यों? ये छह में से कौन रूप वाला है कोई रूप वाला नहीं है और जो तम है रूप तम रूप वाला है तो होने से छह से भिन्न हो गया अर्थात तमसव आकाश आदि मतलब वायु आदि शर्ट तम वायु आदि शर्ट भिन्नम क्यों रूपवत्वा पहले अनुमान हो जाएगा अच्छा आगे कहेंगे कि पृथ्वी भिन्न क्यों निर्गंधत्व तमस्व निर्गंधत्व पृथ्वी गंधवत्व न पृथ्वी आम अंतर्भाव पृथ्वी जो होगा वो गंधवती होगी तो पृथ्वी गंधवत्वम रहेगा पृथ्वी में और तमस में गंध नहीं है, है। निर्गंधत्व रहने से ये पृथ्वी नहीं होगा ये द्वितीय अनुमान हो जाएगा तम पृथ्वी भिन्नम क्यों निर्गंधत्व ये तो हो जाएगा तो ये, नचा, नचा ये आगे का आगे क्लिप्त द्रव्यु नयायिक नयायिक कहते हैं क्लिप्त द्रव्येश अंतर्भाव कू तो मीमांसा को कहता है तो पूर्व पक्ष मीमांस नच यहाँ अभी तथा ही से आरम्भ किया मीमांसा का इसलिए नच भी मीमांसा को कहेगा किस चीज को नच कहता है जब नच कहता है अर्थात वहाँ पूर्व पक्ष विद्यमान नहीं है मीमांस को कहता है न्याय के सामने बैठा है मीमांस को न्याय को कहता है आप ऐसा नहीं कहना कैसा वो नहीं कहता है नया कुछ नहीं कहता है मीमांसा को नयायी को कहता है कि आप ये नहीं कहना की नवक्लिप्त द्रव्य में कैसे अंतर्भाव नहीं होगा जब स्वयं ही उसका वाक्यों को कहेगा तब कहा जाएगा जब ये स्वयं नहीं कह रहा है वो पूर्व अपना वाक्य कह रहा है तो कहेगा ननु जब ननु कह कहें करके कहेगा तो ननु जो कह रहा है अपना वाक्य वो स्वयं ही कह रहा है नब कहा जाएगा जानेंगे कि ये उसको कह रहा है आप ऐसा नहीं कहना तभी कहा जाएगा इति ये मतलब यहाँ इति नाच्यम ये मीमांसा को कहता है बीच वाला वाक्य नया का हो गया अच्छा अगर आएगा तो जानेंगे वो पूरा ही वही एक ही व्यक्ति कह रहा है वो सीधा अपना वाक्य कह रहा है अच्छा अभी वायुवादु छ चला गया और पृथ्वी चला गया आगे कहते हैं तमसव निष्पर्शत्वात जलतेजसो शीतोष शीतो नयोर अंतरभाव तमह जलतेजसो भिन्न क्यों तम जो होगा वो जल और तेज से भिन्न होगा क्यों तम जो है निष्पर्श और जो जल और तेज होंगे उसमें क्रमात शीत और उष्ण स्पर्श रहेंगे इसलिए जलतेज में भी अंतर्भाव नहीं होगा वायु आदि क्षय में क्यों नहीं गया तम तो रूप, नहीं। रूप है पृथ्वी में क्यों नहीं गया गंध नहीं है और ये जल और तेज में क्यों नहीं गया स्कर्श नहीं है, नहीं। नहीं है। तो इसलिए नव में गया नहीं तस्मात तस तमसो द्रव्य तुम सिद्धम ये कौन कहा तस्मात तस्मात्मस का तस्मात वो अपना वाक्य सिद्ध किया तथा ही से आरंभ होकर के ये तस्मात्म चेत यहाँ तक तो मीमांसक का हुआ नया आय कहेगा न ये बात ठीक नहीं है अच्छा तमस तेजो भाव रूप तेना उप अतिरिक्त तत्कल्पना माना भाव नया आय क्या करेगा तमस जो है वो तेज का अभाव तमसो तेजो अभाव रूपत्वेन उपपत्तो उपपत्तो अर्था सिद्ध हो जाएगा उतना होने से इसलिए अतिरिक्त तत्कल्पना अतिरिक्त तमस कल्पनाया माना भावत तमस को एक अतिरिक्त कल्पना करना ये उसमें कोई प्रमाण नहीं है अतिरिक्त तत्कल्पना अतिरिक्त तत्कल्पना अतिरिक्त द्रव्य कल्पना अतिरिक्त तमस मतलब अतिरिक्त द्रव्य दो तो नहीं लेना अतिरिक्त अतिरिक्त तमस कल्पना क्या कह दिया तमो क्या पदार्थ हो गया तेज का अभाव ये क्लिप्त पदार्थ में अंतर्भूत हो जाएगा अंतर्भूत हो जाएगा अभाव में हो जाएगा हो जाएगा तो इसलिए क्लिप्त में आ गया मैं तो ये कहता है कि ये तमस जो है वो कोई भिन्न और द्रव्य नहीं है वो तो एक अभाव रूप ही है तो होने से क्लिप्त पदार्थ में सिद्ध हो जाएगा क्लिप्त द्रव्य में नहीं आएगा क्योंकि द्रव्य ही नहीं है एक अभाव पदार्थ है क्लिप्त पदार्थ में सिद्ध हो जाएगा क्लिप्त पदार्थ क्लिप्त सिद्ध हमने अब जितने पदार्थ मान लिये सात पदार्थ मान लिये ये जो अभी तमस हो गया तमस अर्थात ये तेजों का अभाव है वो अभाव पदार्थ में आ गया ये द्रव्य नहीं है द्रव्य में नहीं हो, होगा द्रव्य नहीं है अर्थात तो मीमांस न्याय द्रव्य नहीं मानता है अभाव कह दिया कि आप तमस को तेज का अभाव कह रहे हैं क्यों इस प्रकार कहेंगे तेज को क्यों तमस का अभाव नहीं कहेंगे ये भी आप कह सकते हैं तो कहता है कि नच तो नया कहेगा आगे मीमांसक कहता है कि बीनिगमना बिनी बिरात बिनीगमना क्या है एक नंबर टिप्पणी एक पक्ष से साधिका युक्ति यु यु यू, यू यो में उकार छुटिया एक पक्ष से साधिका युक्ति टिप्पणी? एक नंबर टिप्पणी वो सबसे नीचे है ना उसी पृष्ठा में मीमांस मीमांसक कहता है कि बीनिगमना बिरहत अभाव स्वरूपम अस्तु ही मीमांसा को कहते हैं बिनीगमना अर्थात एक तरह पक्षपाति युक्ति आप जो कह रहे हैं वही ठीक है ऐसा क्यों होगा विनिगमना या विरहत एक तरह साधी युक्ति आपका पक्ष को सिद्ध करने वाली युक्ति वो हो गया विनिगमना वो नहीं है अर्थात आप जो कहते हैं अगर वो ठीक होगा तो हम भी जो कहते हैं वो भी ठीक होगा तो हम क्या कहते हैं कि तेज है वो तमो अभाव स्वरूप मस्तु तेज को तमो का अभाव मान लीजिए इस प्रकार के इति नचवाच्यम इति नचवाच्यम कौन कहेगा नया कहेगा नया कहता है कि इस प्रकार के नहीं कहना तो मीमांस को क्या कह दिया तमस को क्या तेज को क्या कह दिया तमो अभाव तो तो कह दिया अगर तेज कहता है नया कहता है कि तेज सो टोपी चाहिए सो में तेजसो अभाव स्वरूप सर्वानुभूत उष्ण स्पर्शाश्रय द्रव्यांतर द्रभ्या, कल्पने गौरवात् तेज को अगर आप तमो का अभाव मानेंगे तो तेज में सर्व अनुभूत उष्ण स्पर्श होता है अभी उष्ण स्पर्श का आश्रय कोई अभाव हो जाएगा क्या नहीं, नहीं होगा अगर आप तेज को तमो अभाव कहेंगे न यही कहता है चलो अगर आपका बात मान भी लें तेज हो गया तमो अभाव किंतु अभाव तो उष्ण स्पर्श नहीं रहेगा इसलिए आपको उष्ण स्पर्श एक गुण है वो कहाँ रहेगा गुण कहाँ रहेगा रहे द्रव्य में रहेगा इसलिए आपको और एक द्रव्य मानना पड़ेगा क्योंकि अभाव में तो रहेगा नहीं इसलिए आप ये तेज को तमो का अभाव नहीं कह पाएंगे वो अभाव होगा ही नहीं अगर आप तेज को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं वो तमो का अभाव है वो तमो का अभाव होगा नहीं क्योंकि उसमें उष्ण स्पर्श अनुभव होता है इसलिए तेज को अगर नहीं मानेंगे तो अलग पदार्थ मानना पड़ेगा ठीक ये कहते हैं तेजस्व अभाव और अगर मानेंगे ऐसे तो सर्व अनुभूत उष्ण स्पर्श का आश्रय और अन्य द्रव्य का कल्पना करना पड़ेगा फिर तेज को छोड़े और एक द्रव्य कल्पना करना पड़ेगा इसी गौरव ये गौरव होगा तस्मात उष्ण स्पर्श गुण आश्रय उष्ण स्पर्श रूप गुण का आश्रय तया तेजस्व द्रव्य तुम सिद्धम उष्ण स्पर्श रूप गुण उसका आश्रय रूप से तेज को द्रव्य मानना पड़ेगा तमो क्या हो जाएगा तेज का अभाव हो जाएगा मीमांस कहेगा हम आपको दो दिखाए था कि तमो में एक नील रूप दिखता है और चलन क्रिया दिखता है अगर आप अभी तमो को तेज का अभाव कह देंगे ये अभाव में नील रूप रहेगा और चलो क्रिया अभी नहीं रहेगा तो ये कैसे घटेगा मैं उत्तर देता है तमसी नील तो आदि प्रती में नील प्रती भ्रांति और एवं कर्मबत्ता प्रतीति ठीक है नील प्रतिति तम भ्रांति हो गया और कर्मबत्ता प्रतिति ये अन्यत्र कहेंगे कि आपका ये जो चक्षु का पक्ष्म है ना वो पक्ष्म का नीचे जो नील अंश है वो आपको उस समय में बाहर में दिखता है इस प्रकार विचार करके दिखाएंगे में क्या है? ये जो उसका पलक अच्छा पलक का नीचे जो अंधेरा है तो वही आपको दिखेगा उस समय तो मतलब चक्षु का इतना समीप में है ना इसलिए हमको भान नहीं होता है कि हम अंधेरा को इधर ही देखते हैं हमको लगता है कि हम वहाँ देखते हैं ऐसे से विचार होता है तो उसको विपक्ष वाले कहेंगे की यहाँ का जो पदार्थ होगा अति सामीपिया यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए वो यहाँ का अंधकार नहीं है वो तो दूर में दिखता है उंगली दिखाकर कहता है ना वहाँ अंधकार दिखता है ये सब विचार चलता है तो। और कर्मबत्ता प्रतीति, ठीक है अंधकार जो मतलब इसमें जो नील रूप दिखता है वो तो भ्रांति है किंतु कर्मबत्ता जो चलो न क्रिया नया कहता है कि दीप अपसारण क्रिया एव तत्र आप दीप को हटा लेते हैं और क्रिया दीप का जो ज्योति है वो तेज है उसमें क्रिया हो रहा है अब भ्रांति से अंधकार में आरोप कर रहे हैं वो जा रहा है अब कह रहे कि नहीं नहीं ये चल रहा है <laughs> ये नहीं है वो जैसा है वो जैसा तो है क्रिया उसमें है इसमें बहाना होता है ये स्थिर है एक तो के भ्रम के ये आरोप है, ये है।, आरोग है। आरोग। एक भ्रम है और एक ये आरोप है एक तरह पक्षपाती युक्ति उसको कहेंगे विनिगमना निगमना का अर्थ विगमन निगमन अर्थात निश्चय और बी निगमन अर्थात विशेषण निश्चय यही पक्ष ही ठीक है इसको कहेंगे निश्चय न गमनम निगमनम अब टाप कर देंगे तो निगमना हो गया और बी लगा देंगे विशेषण निश्चय न निगम अर्थात यही ही ठीक है ये को लिया निगमन का भी हो सकता है हो तब नहीं है कि कि जो तो क्या दिया अगर आप तेज को तमो का अभाव कहेंगे तेज में उष्ण स्पर्श अनुभव होता है ना ये इसका आश्रय तो अभाव नहीं होगा इसलिए आप तेज को नहीं मानेंगे तेज को नहीं माने कहेंगे वो तम का अभाव है तो तेज को नहीं माने हटा दिए ठीक है वो हट गया तमो अभाव कह रहे हैं किन्तु तमो अभाव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें स्पर्श अनुभव होता है इसलिए आपको एक द्रव्य मानना पड़ेगा तेज को तो आप हटा दें इसलिए आपको द्रव्य द्रव्यांतर कल्पना करना पड़ेगा तो ये क्यों करेंगे जो है उसी में क्यों नहीं होगा गौरव कल्पना दीप को आप हटा रहे हैं दीप में कर्म हो रहे है। तो ये दीपोनिष्ठ कर्म को आप ये तम में आरोप कर रहे हैं पूरे पूरा दिखा अर्थात सूर्य हट गया अब दीपो हुआ सूर्य में डाल दू सूर्य चला गया तो पूरा ये आ गया तो जिस समय में चतुर्दिग में अंधकारी ही अंधकार है उस समय में आपका चलना दिखेगा कि अंधकार में तो नहीं दिखेगा उस आपको खाली नील रूप दिखेगा वो तो कह दिया भ्रांति तो से चलन कब दिखेगा जब अंधकार धीरे धीरे आ रहा है, जा रहा है इस प्रकार होगा तो चलन है पूर्ण मदह पूर्ण मिधन पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण बैकग्राउंड में चलता रहता है वो ऊपर नहीं देखा था बैकग्राउंड में चलता रहता है सिंपल तो कर दीजिए सेव कहा होगा क्या नो नो ना ना ना ना